श्री रामकृष्ण भक्त मालिका सुरेंद्रनाथ मित्र श्रद्धा भक्ति में वृद्धि के साथ जैसे जैसे सुरेंद्र का चारित्रिक उन्नति होने लगी तथा जैसे जैसे वे और भी जल्दी जल्दी ठाकुर के समीप आने लगे वैसे वैसे ठाकुर भी अधिक स्पष्ट रूप से उनकी भूलों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें सतपथ पर प्रचालित करने लगे सुरेंद्रनाथ ने एक दिन श्री रामकृष्ण तथा तो भक्तों को बताया कि एक बार जब वे तीर्थ यात्रा के लिए वृंदावन गए थे तो वहां पंडे और भिखारी पैसा दो पैसा दो की रट लगाकर बहुत परेशान करने लगे। तब उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने पंडों आदि को बताया कि वे अगले दिन कलकत्ता लौटेंगे परंतु उनसे छिपकर उसी दिन भाग आए इसे सुनकर ठाकुर ने उसके इस मिथ्या आचरण के लिए उन्हें फटकारा इस पर लज्जित होकर सुरेंद्र नाथ ने प्रसंग बदलते हुए कहा कि उन्होंने वृंदावन के निर्जन स्थानों में जाकर वहां तपस्या में तुरंत ही श्री रामकृष्ण ने जानना चाहा कि उन्होंने उन साधुओं को कुछ दिया था या नहीं सुरेंद्र ने जब उत्तर दिया कि कुछ भी नहीं दिया तो ठाकुर बोले यह अच्छा काम नहीं किया साधु भक्तों को कुछ दिया जाना चाहिए जिनके पास धन है उन्हें इस तरह के आदमी सामने पड़ जाने पर उनको कुछ देना चाहिए फटकार के साथ ही साथ ही सुरेंद्र, सुरेंद्र आदि श्री राम कृष्ण के समीप बैठे थे सुरेंद्र की लाई हुई माला पहनकर ठाकुर बड़े ही सुंदर दिख रहे थे भक्तवान छा कलपतरु ठाकुर ने उस दिन सुरेंद्र पर और भी कृपा करने के लिए उन्हें संकेत से अपने निकट बुलाया और अपनी प्रसादी माला उनके गले में डाल दी माला पहनकर सुरेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने उनसे अपने चरणों पर हाथ फेर देने की को को कहा पाकर उस दिन सुरेंद्र के आनंद का स्रोत खुल गया उन्होंने आनंद पूर्वक भक्तों के साथ कीर्तन में भाग लिया तथा भावा होकर गाने लगे भावार्थ मेरा बाप पागल है मां भी पागल की ही है मैं भी पगली माँ का पगला बेटा हूँ माँ का नाम श्यामा है आदि काशीपुर में ही और एक दिन अर्थात के वरद हस्त से सुरेंद्र बाबू को दो मालाएं प्राप्त हुई थी वस्तुतः तो ऐसा सौभाग्य उन्हें प्रायः ही मिला करता था हमने देखा कि सुरेंद्र नाथ प्रारंभ में पूजा ध्यान आदि प्रचलित रीत पर आधारित वैधी भक्ति के पथ पर चलना चाहते थे काफी दिन तक उनकी विचारधारा भी युक्ति और अनुमान पर ही आधारित रही इसीलिए एक दिन अर्थात दो मार्च अठारह सौ बातचीत के प्रसंग में उन्होंने प्रश्न किया ईश्वर तो बड़े न्यायी है वे क्या भक्त की देखभाल न करेंगे श्री रामकृष्ण ने मानव पारंपरिक विचारधारा का दोष दिखाने के लिए भी कहा यह संसार उनकी माया है माया के राज्य में बड़ा गोलमाल है कुछ समझ में नहीं आता। ठाकुर के अपनी इष्ट देवी श्री काली माता के सम्मेलन काफी समय बिताने लगे इसी बीच भक्ति के प्रथम उच्छवास में एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि वे अन्य बहुत से भक्तों के समान वैराग्य धारण पूर्वक कम से कम रात के समय दक्षिणेश्वर में ठाकुर के सानिध्य में रहते हुए आदि में डूबेंगे। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बिस्तर लाकर वहां रखा तथा दो एक दिन रात भी किया ठाकुर यह सब केवल दृष्टा के रूप में देखते रहे मुख से कुछ भी नहीं कहा परंतु सुरेंद्र की पत्नी ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा तुम दिन में जहां इच्छा हो जाओ परंतु रात में घर के बाहर नहीं जा सकोगे अतः अच्छा सुरेंद्र सुरेंद्र का रात बिताना नहीं हुआ। इस प्रकार ऊपरी दृष्टि से तो की जीवन संयमित करने में प्रयत्नशील हुए इसीलिए एक बार अर्थात दस मार्च अठारह सो बयासी ईस्वी जब केदार बाबू ने श्री रामकृष्ण से निवेदन किया कि जब आपने राम सुरेंद्र मनोमोहन इनको अपने चरणों में स्थान दिया है तो फिर इन्हें कष्ट क्यों देते हैं एक बार इन पर भली भांति कृपा तो कीजिए जैसे मैं क्या करूं? मुझ में ऐसी क्षमता है क्या यदि उनकी ईश्वर की इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है इसके अतिरिक्त उन्होंने और कुछ भी नहीं किया थोड़ी देर बाद संध्या होने को आई तभी पंचवटी के नीचे जाकर चुपचाप बैठ गए अब सुरेंद अपने आप को संभाल नहीं पाए और जोर से रो उठे। महाराज हम लोगों को और क्यों कष्ट दे रहे हैं? हम जानते हैं कि हम पापी हैं क्योंकि हम सर्वदा महापुरुष के पास आते जाते हैं हरी हरी कहते हुए नृत्य करते हैं भाव में गदगद हो जाते हैं जैसे लोग समझते हैं कि ये लोग साधु हो रहे हैं परंतु अब भी अपने हृदय से पूछने पर हमें उत्तर मिलता है मुझे साधु की हवा तक नहीं लगी है हमारे मन में जो बुरे संस्कार थे वे जब मात्र भी कम नहीं हुए तो फिर हम लोग कैसे साधु हुए? बल्कि दूसरों की आंख में धूल झोंकना हमने अच्छा सीख लिया है पहले तो ऐसे रो नहीं पाते थे अब तो अच्छा रो लेते हैं परंतु ठाकुर देख रहे थे कि आंख के इन आंसुओं तथा तो आत्मविश्लेषण के फलस्वरूप सुरेंद्र के पूर्व संस्कार क्रमशः क्षीण होते जा रहे हैं अथा सुरेंद्र आदि की करुण प्रार्थना के उत्तर में उन्होंने हृदय खोलकर आशीर्वाद दिया आनंद में तुम सबको आनंद में रखे सत्य संकल्प श्री रामकृष्ण का वह आशीर्वाद शीघ्र ही फलीभूत हुआ और सुरेंद्र भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो उठे अठारह ईस्वी में दुर्गा पूजा के अवसर पर ठाकुर अस्वस्थ होकर श्याम में निवास कर रहे थे सुरेंद्र के घर पूजा हुई पर ठाकुर वह नहीं जा सके विजयादशमी के दिन अर्थात 18 अक्टूबर महामाया दुर्गा देवी के आसन्न विसर्जन का दुख शायद सहन न कर सके इस आशंका से सुरेंद्र का सुरेंद्र घर छोड़कर श्री कृष्ण के समीप आ बैठे तथा भावा में मामा कहकर पुकारते हुए जगदम्बा से बहुत बातें कहने लगे उनका भाव देखकर ठाकुर के नेत्रों में प्रेमास्त्र लगे वे मास्टर महाशय की ओर देखते हुए गदगद स्वर में बोले आहा कैसी भक्ति है ईश्वर के लिए कैसा अगाध प्रेम तदुपरांत उन्होंने सुरेंद्र को बताया कि नौमी की रात को सात साढ़े सात बजे उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ था जिसमें उनके सम्मुख सुरेंद्र के मकान का दालान देवी की प्रतिमा आदि प्रकट हुई सब कुछ ज्योतिर्मय था श्याम का मकान और पूजा का दालान दोनों एक हो गए थे प्रकाश का एक ही स्रोत मानो दोनों स्थानों में प्रवाहित हो रहा था सुरेंद्र बोले उस समय मैं देवी के दालान में खड़ा माँ मां कहकर उन्हें पुकार रहा था मेरे भाई लोग मुझे छोड़कर ऊपर चले गए थे मुझे मन ही मन ऐसा जान पड़ा मानो माँ कह रही है मैं फिर आऊंगी श्री रामकृष्ण के प्रति सुरेंद्र बाबू के विश्वास की झलक एक और दिन अर्थात 13 अप्रैल की घटना में भी दिखाई पड़ती है। ठाकुर उस समय रोग पर लेटे हुए थे। सुरेंद्र दफ्तर का काम समाप्त करके रात को बजे वहां आए। हाथ में चार संतरे और फूल की दो मालाए थी आते ही वे आवेग के साथ कहने लगे आज एक तो वैशाख का पहला दिन है दूसरे मंगलवार काली जाना नहीं हुआ मैंने सोचा जो काली को ठीक ठीक जानकर स्वयं काली हो गए हैं अब चलकर उन्हीं के दर्शन करूं इसी से हो आएगा हो जाएगा फिर वार्तालाप के प्रसंग में यह भी बताया कि पहले दिन संक्रांति थी पर वे वहां नहीं आ सके अतः उन्होंने अपने घर में ही ठाकुर के चित्र को फूलों से सुसज्जित किया था श्री रामकृष्ण ने सब सुनकर समीप ही विद्यमान मास्टर महाशय की ओर संकेत करते हुए कहा आहा कितनी भक्ति है श्री रामकृष्ण के रसतदार के रूप में सुरेंद्र के दान का परिमाण क्या था इस विषय में किसी ने स्पष्ट विवरण नहीं लिख छोड़ा है तथापि इस लेख के प्रारंभ में लीला प्रसंग के जो वाक्य उद्धृत हुए हैं पाठक उन्हें के द्वारा काफी कुछ अनुमान लगा सकते हैं और भी एक अस्पष्ट संकेत का उल्लेख असमीचीन न होगा वचनामृत में है सुरेंद्र जरा अभिमानी है भक्तों में से कुछ लोग उद्यान भवन के खर्च के लिए बा, बाहर के भक्तों के पास संग्रह करने गए थे इस पर सुरेंद्र को बड़ा दुख हुआ है उद्यान भवन का अधिकतर खर्च सुरेंद्र ही देते हैं यहाँ पर यह स्मरण रखना होगा उन दिनों प्रतिमास नगद लगभग 200 रुपए खर्च हुआ करते थे इस बड़े खर्च के अतिरिक्त ठाकुर के छोटे मोटे खर्चों में भी सुरेंद्र बाबू सर्वदा मुक्त हस्त थे वे कभी गर्मी के निवारण के लिए खस की टट्टी खरीद लाते कभी सेवा के लिए फल आदि ले आते तो कभी माला आदि के द्वारा ठाकुर के श्री अंग को जीव भर कर सजाते उदाहरण सुरेंद्र उदार हृदय सुरेंद्र की महाप्राणता का एक उदाहरण स्वामी जी के एक पत्र अर्थात 26 मई अठारह सौ में भी लिपिबद्ध है उपरयुक्त दो सज्जनों सुरेंद्र और बलराम की यह प्रबड़ इच्छा थी कि गंगा घाट पर थोड़ी सी जमीन खरीद कर वहां श्री राम कृष्ण की पवित्र अस्थियों की प्रतिष्ठा करें और सुरेश बाबू सुरेंद्र ने इसके लिए एक हजार रुपये की रकम दी तथा बाद में और भी धन देने का वचन दिया था अस्तु तो अब हम श्री कृष्ण के लीला काल में ही लौट चलते हैं श्री रामकृष्ण की भाव राशि को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार कार्यान्वित करने में सुरेंद्र अग्रनी थे। का के मनमोहन और रामचंद्र से सलाम करके चैतन्य आदि अवतार एवं विभिन्न संप्रदायों के आचार्य विद्यमान है जो नृत्य वाद्य आदि के साथ आनंद व्यक्त कर रहे हैं दूसरे और खड़े परमहंसदेव केशव चंद्र को वह दिखा रहे हैं। हैं। इस इस गहन भाव भाव व्यंजक चित्र चित्र को को देखने के बाद ने सुरेंद्र को पत्र द्वारा द्वारा सूचित किया था, जिनके द्वारा इस चित्र का व्यक्त हुआ है, वे धन्य मनोमोहन तथा रामचंद्र की सहायता से सुरेंद्र ने सर्वधर्म समन्वय का एक प्रतीक भी निर्माण कराया था जिसमें वैष्णव का उलथना ईसाइयों का सलीब और मुसलमानों का पंजा आदि समाविष्ट थे उन सम्मिलन प्रतीक को साथ लेकर एक बार केशव बाबू नगर संकीर्तन को निकले थे श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव का प्रवर्तन भी सुरेंद्र का एक अन्यतम योगदान है मंगला ग्रंथ भक्त मनोमोहन में मनोमोहन कहते हैं महात्मा सुरेंद्र नाथ के प्रयासों तथा विजय से अठारह ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव की जन्म तिथि के दिन उनका प्रथम बार जन्मोत्सव हुआ उस दिन केवल हम कुछ मित्रों ने एकत्र होकर दक्षिणेश्वर की पंचवटी में द्वितीय उस कांतु तीसरे वर्ष श्री रामकृष्ण भक्त मंडली के प्रस्ताव के अनुसार सभी लोग कुछ न कुछ देने लगे इस पर भी भक्त सुरेंद्र नाथ ही इस महोत्सव के प्राण थे तथा अधिकांश व्यवहार वे ही वहन किया करते थे संभवतः श्री कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि उनके रसदार गण दीर्घ हों इसलिए 22 में अठारह ईस्वी की रात में लगभग 40 वर्ष की आयु में सुरेंद्रनाथ ने अपना जीवन कार्य समाप्त करके अभीष्ट को प्रस्थान किया